शांति शांति ही ओम यह वेद विज्ञान की चर्चा क्योंकि विज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी है हमारा व्यवहार उससे सुधरता है तो इसलिए वेद का वो भाग जो हमारे जीवन को सुधार के लिए प्रेरित करता है उन मंत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं ऋषि दयानंद ने वैदिक धर्म का व्याख्यान करते हुए वेदोक्त धर्म विषय अपनी पुस्तक में लिया है अर्थात वेद ने किस बात को धर्म कहा है इस बात को किन मंत्रों में है वो चर्चा है ऋग्वेद के अंतिम सूक्त उसे हम संगठन सूक्त के नाम से जानते हैं उसका देवता संवन है उसका देवता संज्ञान है और उसका ऋषि संवन है अर्थात तो इसमें एक साथ होने और समझ पैदा करने की बात है मंत्र का जब ऋषि और मंत्र का देवता जब हम बोलते हैं तो ऋषि बोलने का अभिप्राय होता है जो ये बता रहा है कि इसमें क्या है ऋषि दृष्टा है उसको देख रहा है तो देख रहा है देखने वाला कोई विद्वान पाठक व्यक्ति भी हो सकता है और या जिस बात को हम अनुभव कर रहे हैं उसका जो आधार है जो प्रेरक कारण है वो भी हो सकता है इसलिए हमारे यहाँ मंत्र पढ़ते हुए ऋषि देवता छंद का पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि उनके पढ़ने से हमको ये पता लग जाता है कौन कह रहा है क्या कह रहा है जो ये बताता है कि इसमें क्या कहा गया है उसे हम ऋषि कहते हैं और जो चीज़ है उसको हम देवता कहते हैं तो जैसे इस मंत्र का ऋषि संवर्णन है तो संवर्णन शब्द का अर्थ क्या है यदि इस पर व्याकरण से हम विचार करें तो इसका मूल शब्द वन है वन क्षण इसके मूल क्रिया है जो अर्थ है जिसका अर्थ है मिलाना ये जो ऋषि है वो मिलाना मिलाना मिलाने वाला जो है वो ऋषि है और मिलते कैसे हैं वो इसका देवता है वो उसका विषय है तो इस तरह से मंत्र में मिलाने की बात करने वाला और वो बात जिससे मिला जाता है ये ऋषि और देवता के रूप में हमारे सामने आती है तो जो ऋषि है वो है कहता है भाई इकट्ठे होना है तो सब इकट्ठे कैसे होंगे तो इकट्ठे जिन कारणों से होंगे वो कारण मंत्र में बताए हैं इसलिए संवन तो इसका ऋषि है और संज्ञान इसका देवता है मतलब संवन क्रिया की जो पूर्ति है फल है वो संज्ञान में रखा है मतलब इकट्ठा होना हमारा उद्देश्य है और समझदारी उसका साधन है तो आप चाहते हैं कि ये समाज ये परिवार ये देश एक रहे तो उसके अंदर समझदारी पैदा करना पहला काम है तो वो समझदारी किन चीजों से पैदा होती है उसकी हम चर्चा कर रहे थे मंत्र में हमने देखा था संगक्ष ध्वम संवद्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथापूर्वे संजाना उपास दयानंद ने अपनी पुस्तक में धर्म का ज्ञान कैसे होता है इसके लिए एक वाक्य लिखा है वो कहते हैं धर्मात्माओं के उपदेश से आत्मा की पवित्रता से शुद्धि से जिज्ञासा से और शास्त्रों के वेदादि शास्त्रों के पठन से पाठन से क्योंकि ये क्या करना है इसको जानने का संसार में साधन है संसार में साधन तो ये है कि हमें जो लोग धर्मात्मा हैं वो हमें उपदेश देते हैं वो अपने अनुभव बताते हैं उनको देख करके उनके कामों को देख करके हमको लगता है कि ये काम हमें ऐसा होना चाहिए क्योंकि इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसका मतलब ये है कि इकट्ठा होना आसान नहीं है इकट्ठा होना यदि आसान होता तो इकट्ठा होने का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी इसके लिए मुझे एक प्रसंग याद आता है हम सोचते हैं कि हम एक देश में रहते हैं इसलिए इकट्ठे हो सकते हैं हम एक गांव के रहने वाले हैं इसलिए इकट्ठे हैं हम एक ज़िले के एक प्रांत के हैं इसलिए इकट्ठे हैं हमें लगता है कि हम इकट्ठे हैं हम एक हैं हम एक परिवार में रहते हैं इसलिए हम एक हैं हम एक जाति के हैं इसलिए एक हैं एक धर्म के हैं इसलिए एक हैं और भी बहुत सारे कारण हैं एक भाषा भाषी हैं इसलिए हम एक हैं तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें हमारी कहीं ना कहीं कोई समानता है क्योंकि नियम और सिद्धांत है जो समानता होती है उससे मनुष्य एक होता है या कोई भी पदार्थ एक होता है एक जाना और समझा जाता है और जहाँ पर भिन्नता है विशेषता है वहाँ अनेकता होती है तो सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यर्थता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य तो विपरीतता तो की अभिप्राय होता है भिन्नता नानात्व तो, और जहाँ एकत्व तो होता है वहाँ होती है समानता तो हमने समानता के कुछ आधार ढूंढे कहीं जाति को कहीं परिवार को कहीं भाषा को कहीं देश को कहीं नेता को, को बहुत सारी चीज़ों से कहीं गुरु को एक मान करके हम एक हो सकते हैं ऐसा हमने सोचा लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि केवल इतना होना हमारे एकत्व का कारण नहीं है ये सब होने पर भी हम एक नहीं हो पाते गत दिनों मुझे उड़ीसा में भुवनेश्वर एक स्थान राजधानी जो है वहां जाने का अवसर मिला पहली बार एक ऐसा विचार मन में हमारे सामने आया विचार सुनने को मिला जिसने ये नई बात सोचने को बाध्य किया कि जो हम ये कहते हैं कि बाहरी जो समानताएं हैं वो हमें एक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है मनुष्य समझते हैं जी हम सब एक जाति के हैं इसलिए हमें एक ही हैं ये मानकर चलते हम एक देश के हैं तो एक हैं लेकिन हम जब देखते हैं कि देश में तो एक हैं पर झगड़े तो अनेक हैं इस देश में देश को एक मान करके चलने की जो भावना है उसकी अपेक्षा अनेक मान कर चलने की भावनाएं इसमें अधिक हैं इसलिए एकत्व की बात बहुत न्यून होती है समाप्त हो जाती है जब तक दूसरी बात नहीं होती है तब तक आप इससे काम चला सकते हैं हम यदि एक प्रदेश के लोग हैं तो हम एकत्व का भाव केवल तब रखते हैं जब उस एकत्व से हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो वो यदि वो स्वार्थ हमारा सिद्ध होता है तो हम अपने एकत्व की बात करते लेकिन स्वार्थ जब टकराता है तो न तो मेरा देश मेरे लिए एक होता है न मेरा प्रांत एक होता है न मेरा जिला होता है न मेरा गांव होता है न मेरा परिवार होता है हम मानकर जरूर चलते हैं कि हम एक जाति के हैं इसलिए एक हैं लेकिन जैसे ही हमारे स्वार्थ टकरा जाते हैं तब हम वो हमारी जातीयता वो हमारी सामाजिकता वो हमारा धर्म वो हमारा जो भी है वो सब भिन्न भिन्न हो जाता है हम ये तो मानकर चलते हैं कि परिवार में हैं तो हमें एक रहते हैं एक रहना चाहिए और उससे भी अधिक बात कि एक ही माता पिता की जो संतान हैं जिन्हें हम भाई बहन कहते हैं उनमें तो निश्चित रूप से एकत्व तो होना चाहिए क्योंकि दोनों के माता पिता एक हैं घर एक है परिवार परिवेश एक है लेकिन यदि आप, आप अध्ययन करें आप गहराई से देखें तो समाज में सबसे अधिक झगड़े तो घर के अंदर होते हैं और उसके बाद अगले चरण में सबसे अधिक झगड़े पड़ोस में होते हैं क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि हमारी निकटता जो है वो हमारे एकत्व का आधार बनना चाहिए थी कारण बनना चाहिए थी लेकिन परिणाम देख रहे हैं कि हमारा एकत्व ही हमारे विरोध का सबसे बड़ा कारण है हमारे सारे झगड़े हमारे पड़ोस वाले से होते संस्कृत साहित्य में शब्दों का जो अर्थ होता है वो कभी कभी लोक व्यवहार में बदल जाता है जब आरी शब्द का हम अर्थ ढूंढते हैं तो उसका पहला अर्थ जो था पुराना अर्थ उसका पड़ोसी था और वर्तमान अर्थ उसका शत्रु है तो ये शत्रु अर्थ तो उसका प्रचलित रह गया और पड़ोसी अर्थ समाप्त हो गया क्यों? कि अधिक संभावना शत्रुता की है यद्यपि मनुष्य प्रेम मित्रता जिसके साथ कोई संबंध है उसी से करता है जिससे कोई जुड़ाव है उसी से करता है तो पड़ोस से करता है उसकी मित्रता पड़ोस से होने की संभावना रहती है तो शत्रुता भी पड़ोस से होने की ही संभावना रहती है ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ एकत्व तो का आधार लेकर हमने सोचा था कि ये एक हैं लेकिन कारण आते ही वो विरोध में अनेकत्व में बांट जाते भुवनेश्वर में एक परिवार में मुझे जाने का अवसर मिला और उस परिवार की महिला ने बड़े आग्रह करके वो अपने घर ले गई उसको आतिथ्य करने के जैसा भाव था उसने किया उसने एक बात कही उसने कहा देखो आचार्य जी मेरा एक ही बेटा है और मैंने दूसरे संतान की इच्छा नहीं की लोगों ने बहुत कहा कि भाई देखो एक बेटा है कभी दुर्घटना भी हो जाती है और अकेलापन भी लगता है इसलिए ऐसा करना चाहिए कि भाई बेट बच्चे एक दो हों तो आत्मबल रहता है उनके रहने से वातावरण भी अच्छा रहता है उस महिला ने एक रोचक तथ्य सामने रखा और वो तथ्य तो वास्तविक है है वो तथ्य ही है वो कहने लगी कि मैंने दूसरे बच्चे की इच्छा इसलिए नहीं की कि मैं अपने माता पिता के घर में पीहर में रहती थी तो संपत्ति पर भाइयों को लड़ते देखती थी और जब मेरा विवाह हो गया और मैं ससुराल ससुराल में आ गई तो यहाँ मैं अपने देवर हैं जेठ हैं वो जो भाई लोग हैं उनको आपस में लड़ते हुए देखती हूँ तो इसलिए मेरे मन में आता है क्या मैं केवल अपनी संतानों को लड़ने के लिए भाई बहन के रूप में रखूँ तो इसलिए मेरे मन में ये इच्छा ही नहीं हुई कि मेरी दूसरी संतान हो यह इसका एक पक्ष है इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये उचित पक्ष है ये यदि ये माने तो फिर संसार में इतने लोग होने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये अधिक लोग हैं इसलिए झगड़ा होगा अधिक लोग हैं इसलिए लड़ेंगे अधिक लोग हैं इसलिए एक दूसरे से असंतुष्ट रहेंगे अधिक लोग हैं इसलिए एक दूसरे का हिंसा करेंगे एक दूसरे का अपमान करेंगे एक दूसरे को सताएंगे ये तो होगा ये होगा तो इसलिए आप ये करें ही नहीं ये एक उपाय है महावाष्यकार ने अपने उदाहरणों को समझाते हुए एक उदाहरण दिया है मृगा संति ते अरे बोले संसार में खेती करने वाला खेती कर रहा है आज जैसे जानवर और चोर होते हैं पुराने समय में हरिण बहुत होते थे क्यों कि हमारे जीवन में शांति थी अहिंसा थी दया थी प्रेम था और उसके प्रतीक हैं हरिण इसलिए उनकी संख्या बहुत होती थी बल्कि भारत की आर्यवर्त की जो परिभाषा की है उसमें ये गया ये कहा गया है जो कृष्ण मृग है कृष्ण सारस्तुचरती जो कृष्ण मृग जहाँ जहाँ विचरण करता है वो देश ब्रह्मावर्त है आर्यावर्त है अर्थात जब कोई पशु पक्षी निर्भय होकर किसी वातावरण में रहता है तब वह निश्चित रूप से प्रेम का वातावरण होता है दया का वातावरण होता है वहां से हिंसा या पाप का भाव नहीं होता है मनुष्य जो है इसमें हिंसा का भाव इसलिए नहीं होता है नहीं होना चाहिए कि जिनमें परस्पर शत्रुता है वो तो एक दूसरे से डरते हैं। यदि शेर को देखेगी तो गाय भागेगी शेर को देखेगा तो हरिण भागेगा लेकिन जो सामान्य पशु पक्षी हैं वो मनुष्य को प्रतिदिन देखते सुनते रहते हैं तो उसको भागने की आवश्यकता नहीं होती अनजान में अकेले में देखते हैं तो भागते हैं उसे शत्रु का भाव रहता है तो इसलिए शास्त्र कहता है कि जहाँ पर निर्विघ्न रूप से सब लोग विचरण करते हैं वहाँ निर्भयता होती है दया अहिंसा का भाव होता है इसलिए वहाँ पर एक दूसरे से शत्रुता नहीं होती है तो हम ये जो मानकर चलते हैं कि अकेले होने से शत्रुता नहीं होगी ये सिद्धांत उतना उचित नहीं है इसलिए इस मंत्र में जो विशेष बात कही गई है वो ये है सम्वो मनांस जानताम इस अर्थात मन एक होंगे तो हम एक हो सकते हैं ओ शांतिर ऋष शांति पृथ्वी शांति राष शांति वनस्पत विश्व